लोग उतमसिंग तमोगुण जो उद्धुत होता है उसका चिन्ह अकाशो प्रवृत्ति तमो मोह एव तम से जायते विवृद्धे कु नंदन प्रमादो अकाश अवृतिश प्रमाद मोह एवता तम सेबु जायते हे करु नंदन तमगुण्यपर अप्रकाशः अभूति प्रमाद मोह ये प्रणते अप्रकाशका तो अविवेक अत्यंत अप्रवृतिश्च अप्रवृत्ति अत्यंत अप्रवृत्ति प्रभु तत्कार प्रमाद प्रमाद मोह एव मोह एव कार्तिक अभिवेक मूढ़ता ये अभि... यहाँ जो अभिवेक कहा है अप्रकाश का और मोह एव अभिवेक एक अथना अविवेक का मूढ़ अविवेक में न है है अल्प अल्प अर्थ में ठीक नोह मोह का अविवेकतिशयादना प्रबुद्ध ज्ञानकर्मोरभाव विशेषणाभ्या अकाश ज्ञान का अव अवृत्ति कर्म का अव विशेषणाभ्याम अप्रकाश और प्रभृति दोनों विशेषण के द्वारा सर्वथे ज्ञान कर्मो अभाव ज्ञान का अभाव अप्रकाश कुछ भी कर्म नहीं होगा अप्रभुति तत्कार अविवेका कार्य है अत्यंत अप्रभुति प्रभु तत्कार अप्रभुति है अभिवेक कार्य तत्कार तत्श से अभिवेक अभिवेक कार्य है प्रमादो व्याख्यात जो प्राप्त कर्तव्य उसको नहीं करना प्रमाद वेदितव्य से अन्य ये वेदना ये मूलता जो जानने योग्य उसको अन्य प्रकार जानना है तसेव मौध्यांतरमा मौध्यांतर ने अर्थांतरमा तसे स्थान पर अर्थांतरम पाठ है कहेंगे अर्थात अविवेक उसका अर्थ मोह का अर्थांतर अविवेक अविवेकाशिना प्रबुद्धम तमो गेमती भाव अविवेका अतिशय से, आदिना तमु से तो तम बुद्ध प्रबुद्ध हो गया ऐसा समझना तमस्य गुने एताने ये बनने पर। ये पर प्रकाशन होते उदाहर थी साविक आदि पदार्थ सात्विक उनका पारलौकिक फल परलौकिक भाव फल विभाग कहते मरण द्वारा यद फलम प्राप्त थे तदि संगराग हेतु तो सर्व गौणमे दर्शन आह मेगा के बाद मरने के जो फल प्रति संगराग कारण गुण संग आसक्ति गौणमे गौण ही फल अर्थात गुण प्रवीत गौण मुख्य गौण गुण प्रवृत्त गौण गुण के सत्तरगुण के कारण से गौण आदा यदा सत्ते प्रवृद्धे तो प्रलय या देशभृदोत्तम विदा लोकला प्रतिप्य प्रतिपद्यते। यदा तो सत्य प्रबुद्धे देहब प्रलय में आती सत्यो गुण बढ़ते समय देहधारी प्रलय का मर जाता है तथा उत्तम विदाम लोका अमलान प्रतिपद्यते अशुद्ध लोग प्राप्त करता है उत्तम विधान मतलब महद आदि तो को जानने वाले सब लोकों को प्राप्त करता है सब सौ तो गुणा बढ़ने पर बढ़ते समय मृत्यु होने पर यदि सत्य प्रबुद्धे प्रबुद्धे तो प्रबुद्ध होने पर मूल कम हो जाते तब प्रकट हो मरण मरणात्मा देहम विभरते देहभ दे तथा उत्तम विधान उत्तम को जानने वाले महदादी तत्व विधान महदादी तत्व को जानने वाले की लोक प्राप्त करता है लोका अमला मल रही मल रही है लोगो प्राप्त करता है संग शक्ति आसक्ति राग है तृष्णा तद बला अनुष्ठान द्वारा लभ्यमान आसक्ति तृष्णा होने पर कर्म करता है उससे प्राप्त फल प्राप्त करता है गौणम जो का है गौणम सत्ता गुण प्रवृत्तम एवं गुण से एकदम गौण गौण है सप्ताधिकुण तथा सप्तगुण बुद्धि कृत फल विशेष हमारा सप्तगुण वृद्धि के कारण फल विशेष है मल रहता लोग उत्तम उत्तम विधान मदादी तत्व को जानने वाले प्राप्त करता है मल रहता अन राजस्थान और अन्य तरह से उद्भव हो मल क्या राजस्थान अधिक हो गया तो मल है जोड़ने में से कोई अर्जी कभी राजुण ये मल तेल रहता तो से शुद्ध सत्य आगम सिद्धां ब्रह्म लोका आगम प्रमाण से सिद्ध ब्रह्म लोका प्राप्त करता है तो रज समुद्रे के मृत से फल विशेष दर्शय जो समुत हो जाता है उससे मरने वाले का फल विशेष फल दिखाते है रजस्वी प्रलय कर्म संगीसु जायते तथा प्रलिन तमसी मुढ़ योनिषु जायते रजसी प्रलयंग कर्म संगीत सु जायते रज बढ़ते समय जो मरण को प्राप्त करता है कर्म संगीत कर्म करने वाले के संगी अंतर मनुष्य में प्राप्त जन्म का करता फिर कर्म करता है तथा तमसी प्रलिन मूह योनि सु जायते तमसी प्रलन हो तो पश्चात में जन्म होगा जायते शरीरम गुणा तथा जायते मतलब करता है यथा सत्य रजसी च प्रबो रजसु प्रब मृत्यु ब्रह्म लोका मनुष्यलोक मनुष्यु तथे सत्तर ब्रह्म लोक में रजगुण बढ़ने पर मनुष्यलोक मनुष्यु ब्रह्म लोक मनुष्य लोक मनुष्यु जथविसे रजसी गुण प्रबुध प्रलय मरण गाप्य प्राप्त कर्म संगीसु कर्म संघी से कर्म आसक्ति मनुष्य कर्म में आसक्ति मनुष्य में जन्म होगा फिर कर्म करेगा तथा प्रलिन तमसी तथा तत्वेगा जैसे मनुष्य जन्म में रज गुण बढ़ने पर कर्मसं में जन्म होता है कर्म करता है सप्तुण बढ़ने पर के में जन्म करता है ब्रह्मी इसी प्रकार तम गुण पर समस्या मूड मूड योजना पशु जन्म होता है फल उक्त सात् कर्म फल सात्विक पदार्थ का फल कर दियात्विक का फल है अतीत श्लोका संक्षेप उच्य है संक्षेप से कहते हैं कर्म सुकृतु निर्मलं निर्मल फलम फलं दुःखं दुख मज्ञान फलं फल सुत सात्व निर्मल फल्यकर्मक फल सात्व निर्मल फल रजसत्व फल दुख रजगुण काफले तमसाफल अज्ञान गुण का फल का कर्म का फल है सुकृतस्य सुकृतस्य कृतस्य पुण्यस्य सात्त्विकस्य सात्त्विकस्य सुतिकवत अशुद्धि रहते हैं अशुद्ध रहित साविकम सत्य निर्भित सत्य गुण से सम्पन्न होता है निर्मलम फल निर्मल क्या है मल रहित रजस्तम समुद्र भवान मलान निष्कांत मल से निष्क्रांत निर्मल निष्क्रांत तो मलास्क्रांतम तो तो रजतम समुद्र भव रूप मल उसे निष्कांत उसे रहित ज शब्द से राजस्थान से कर्म दुनका नहीं कृत्ति तह कर्म का फल कहा गया गुण का नहीं गुण का फल तो पहले कह दिया ये आहु शिष्टा शास्त्री कम एवं निर्मल पुण्य कर्म का फल निर्मल फलन रजसस्तु फलम दुखम रजश फल जो दुख आ गया उसके अर्थ राजस्व से कर्म नहीं करता क्यों कर्म का फलम भराबर सत्त रजत में गुणों का फल पहले कह दिया ये कर्म का कर्मा फल दुखमे उपकरण राज कर्मकाध कर्म कर्मक प्रकरण इसलिए भी दुखमे राजनाजसमें कारणक अनुसारी राजसम दुखम राजल दुख है दुखमे का दुखबहुल सुखमे सुख तो प्राप्त करेगी कि दुख बहुत अधिक दुख है कथम इथम व्याख्या तक कारण सभी कारणी कर्मचारी पाप मिश्रित पुण्य से रज निमित कारण तोण्य रजनिमित कारण तो रजनिमित रजित कारण है इसे उसके अनुसार फल भी प्राप्त करेगा पाप मिश्रित पुण्य और रजगुण ये दोनों से ही फल मिलता है मनुष्यधिक यतो तद अनुदात फल रजन युक्त रजन फलिश्रितवेक अवेकुख अधर्म का फल तथा कर्मना तामस कर्म अधर्म उसका पापल अज्ञान है। बनता है धर्म से पूर्ववत्ल तथा विहित प्रतिषिद्धानकर्मा सत्तादीना लक्षण संक्षेपे दर्शय सत्तरम गुणों का लक्षण है ज्ञान और कर्म विहित प्रतिष्ठ तर्त ज्ञान और कर्म ही सत्ता गुणों का लक्षण है संक्षेप करते गुणेभ्यो गुण से क्या कह रजसो लोभ एव प्रमादमो हौ समसो सत्वाद ज्ञानम संजाय सत्वगुण से ज्ञान होता है रजस लोभ रजगुण से लोभ तमसव प्रमाद मोह जोन अज्ञान ज्ञान सत्तर ज्ञान सर्वक्रिय इंद्रिय ज्ञान सत्तुण से भाष्यमी रज्ञान जो कह अज्ञानम है तमस अज्ञान कामगुण का फल विवेक भाष्यमी सत्ता लब्धात्मका ल सत्तेन तत्लब्धात्मक सत्त्यम सत्तगुण अति रजस प्रमादो प्रमादर मज्ञान क्रियाण करना परिणाम करके विवेक तो तो ज्ञान कर्म फला उ अनुक्त संग्रहार्थम सामान्य न उपसारती सात्विक आदि ज्ञान और कर्म की फलानी सातविक ज्ञान सत्विक कर्म इस राज्य से ज्ञान कर्म के फल कथन करके अनुक्त संग्रह करने के लिए सामान्य न... कथन उपार करते किंच ऊर्ध गति सत्रस्थ मध्य ठंड राजसा झुणवृत्तस्थ अतो गति तम साहस तिष्ठन्ति सत्वस्थ ऊर्धन सत्तिषंतीगुण अगुण अन पर ऊर्धम गर्धम देवलोके जाते हैं राज मध्य ठंडी रजगुण अ राजसा मध्य तिष्ठन्ति मनुष्य में उत्पन्न होते मस जघनगुण वृतस्थ तामसो गति नीचे में जाते हैं पशु आदि निकीगुण वृत्तस्थ गुण आचरण सेमस दात्री ऊर्धम गच्छति कालोका उत्प्य सत्तस्थ सगुण वृत्त सत्तगुण वृत्ती मध्य ठंडी मनुष्य उत्पादन रागस मनुष्य में उत्पन्न होती घनगुण वृत्सा जुड़े जघन्यगुण निश्चित तथित जघन्गुण वृत्तस्थ इसका वृत्त क्या है गुण का वृत्त जघनगुण वृत्तस्था निद्राला प्रमाग् स्थित गुड़ा अदो गति तस्वीर सुत्प्यमसाने वक्षमारा सत्ता ज्ञान फल के द्वारा भी सत्ता ज्ञान सत्वगुण से वृत्तम सत्तगुण का वृत्त सत्त क्या शोभनम ज्ञान कर्म वा तत्वस्था सत्व स्थित सत्तगुण का वृत्त सत्तगुण का वृत्त सत्तगुण का वृत्त क्या है वर्तन कैसे शोभन ज्ञान कर्म वा अच्छे विम ज्ञान ये शोभन है सत्तर राजता रजगुण निमित्त ज्ञान कर्मी इंद्रता रजगुण है निमित्त जिसका ऐसे ज्ञान कर्म में युक्त है मनुष्य आदमी जन्म होते है कस्म गुणे कथम संग इत्यादि प्रश्नां प्रश्न ख्याल इत्यादि प्रश्न का व्याख्यान कैसे होगा इति प्रत्याख्यान ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए वृत्ता अनुवाद पूर्वक मिथ्या ज्ञानं निवर्तक सम्य ज्ञान प्रस्तुति अतिपूर्वक मिथ्या ज्ञान का अनुर्त समय करते हैं पुरुष से प्रकृति सत्वेण मिथ्या ज्ञान भोग्यु गुणेश् सुख दुख महात्मक सुखी दुखी हम इतिम रूपो मूडो अस्ट यहाँ संगष से सदस्यीवनी जन्म प्राप्तिलक्षण से सूर्वाध्याय यदुक्त सत्तम रजस्तम गुण प्रकृति समय गुणस्व गुण सवृत्ते गुणा बंधक मिथ्याज्ञानं पुरुषस्य प्रकृतितो गुणवृत्बध्य बंधकार जो प्रकृति तत्व होता है पुरुष प्रकृति में स्थित क्या है प्रकृति के साथ आत्मा से प्रकृति निश्चित ज्ञान निश्चित ज्ञान होता है साधात्म करने से ब्रह्म ज्ञान होता है भोग्य सु गुणेश महात्म के जितने गुण है सुखदुखो महात्म सब सुखात्मक रज गुण दुखात्मक तम गुण महात्मग उसमे कैसे संग है सुखी अहम दुखी अहम मूलो अहम अस्म यही संग है ये एवं यही अभ्यास ताजात्म अध्यास ताजात सुख का अपने आरभ करना संश्रष करना आत्मा में ये नहीं ताजात्म अभ्यास होने से प्रकृति के साथ अपना का प्रकृति के धर्म सुख दुखम का अपना में संश्रष करना यही संग तो कारण है सदस्य जन्म पुरुष से साद योनि जन्म प्राप्ति लक्षण से संसार से कारण सुख को मोह को अध्यास करके आत्मा में आरोप अज्ञान के कारण अध्यात्म होने से वही कारण सद योनि जन्म से देवता मनुष्य पशु आदि जन्म प्राप्ति के लिए संसार का यही कारण बताया इति से न पूर्वाध्याय यद उत्तम पूर्वाध्याय में संख्य से गया तद यहाँ सप्तम रजस्तम गुण प्रकृति संग्रह यहाँ से शुरू करके को बताया गुणस्वरूप बतायाना बंधक गुणवृत्त निब्दस्थकार्य सम्पत्व से पुरुष से, से आगति ये सर्वे मिथ्याज्ञान अज्ञान मूल बंधकार विस्तृत मिथ्याज्ञान अज्ञान मूल मुलान, अज्ञान मूलम से अज्ञान मूल अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्मज्ञान उनसे सुख दुख आदि दुखा आरोप प्रताप ये बंधकार विस्तरण विस्तार पूर्वकर्त अ सम्यशना वक्त गुणव्य मोक्षण गुणस मोक्षण कैसे होता है समय ज्ञान से यागति पुरुष से गुणे गुण सेवक ब्रह्म मुख्य ही सामानोक्ति पर प्रतीक आदति ये आगे श्लोक साम्य ज्ञानोक्ति में जानो परम तात्पर श्लोक ज्ञानकथने इस व्याख्या प्रतिगल्य न्यमती नुणे कर्ता दृष्टा पश्य गुणेभ्य परंगे मद्भाव सोध यदा दृष्टा गुणेभ्य अम कर्ता पश्यति गुणेभ्य परम वेटी स्वधुरागम दृष्टा गुणेभ्यन्न कर्ता को गुण कोई कर्ता समझता है गुण से अन्य कोई कर्ता नहीं गुणेभ्य परं गुण से परे आत्मा उसको जानता है स्व मधुरागम अच्छी को, को प्राप्त कर देता है कर देता है गुना विशे गुना गुना को विशेषण वाले उसका विवक्षित कार्य नुणेज कर्ता कर्ता तो गुण शब्द का अर्थ सत्व आदि का विषय करता है अनुश्दार्थ वास्तव में कार्यकर्ण विषयाकार परिणत गुण से अन्य करता नहीं तो गुण कौन है कार्यकर्ण विषयाकार परिणत गुण गुण ही कार्य सर्व कर्ण इंद्रिय विषय है घटपट रूप्रसादी विषय आकार से परिणत होते है सब त्रिगुणात्मक कार्य तो कार्य करना इंद्रिय और विषयकार परुण तो से अन्य कोई करता नहीं गुणेभ्य करता रम अन्य दृष्टा विद्वान सन न अनुपस्ती दृष्टा विद्वान हो करके नहीं अनुपस्ती अनुकार पश्चात न पश्यती पश्चात किसके पश्चात विद्या आमंतरम अनुसदार्थ ऐसे विद्या होने के बाद देखता है गुण से अन्य कोई करता नहीं कार्य करने पर गुण देह इंद्रिया आदि यही सब करते आत्मा नहीं करता अक्षरा पूर्वाध से आर्थिक नान्य गुणे जो कर्ता यदा दृष्टा पश्यति कि के अक्षरा आर्थिक अर्थ जो अर्थ सिद्ध होता है वास्तव में गुण एवं सर्वावस्था सर्वकर्माण कर्ता पश्य गुण से अन्य कर्ता नहीं है अर्थात गुण ही करता है किसा कार्य कर विषय बनकर सब कर्म के करता है दिखता है सर्वावस्था त्य तो करना परिणत सर्वावस्था से मतलब क्या है सब त्य तो कर परिणत होकर के के ही सब कर्म कर्ता सर्वकर्मा था के माना के के का मानसाना सर्वस्थ इंद्र के द्वारा अरमान के द्वारा जितने कर्म थे सब का कर्ता ये गुण ही सर्व इंद्र रूप से परिणत होकर के और विषिधान का ही का माना समय कर्म विम है प्रति सब कर्मे के करता ये करना कार्य से परिणत गुण ही गुण से से परम परम भिन्न गुण व्यापार साखी उत्तम गुण व्यापार के साखी व्यक्ति जान रहता है मधुभाव मम भाव मधुभाव यहाँ पाते वास्तुदेव वासुदेव एव सर्व पश्यन सद्रष्ट है ये लिखा न मधुभाव मम भाव वासुदेवत्व या मम भाव के आगे दृष्टा के पहले अगर लाइन नीचे अलग से लिख लो वास्वत्व वासुदेव एवं पश्यन मधु भाव वासुदेवत्व कैसे प्राप्त करेगा वास्देव एव सर्वे पश्यम सब कुछ वासुदेव पर ही ये ऐसा दिखता वा स सद्रष्टाधिगति स दृष्टाधिगति द्ध्भाव मध्भाव मम भाव मध्भाव माव क्या है वास्देवत्व कैसे प्राप्त करेगा दसुदेव व सर्वे पश्यम ऐसा साक्षात्कार करता वा स दृष्टागति प्राप्त करता है निर्गुण ब्रम साक्षी कौन है निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मत्मता मध्भाग ब्रमात्मता प्राप्त करता है ब्रह्म भाव अस्व्यज प्राप्त करता है कोई अपराध उसमें ब्रह्मभाव अपना स्वरूप उसकी अभिव्यक्ति हो जाती अज्ञान के कारण अनिव्यक्त था अज्ञान अभिभूत अभिव्यक्त हो जाता है ब्रह्म भाव अनुपम अपोय विद्वान विद्वान निवृत्वृत्मृत्तिवरण करते कथम अग्छति मध्भागति ब्रह्म तीक थी थी तो गुता तो कलता कैसा है गुणान्यता नीत देहस भवान जन्म मृत्युजरा दुखे विमुक्त मृतमश्ते जन्म जन्मत जरा दुखे विमूत अमृतमस्मती देही जन्म देही देही करता देही एतान त्रीन देतान देह सामीत जन्म मृत जरा दुखे विमुत अमृतमस्मती देहवान जीव, देता तीन गुण तीन गुण तो क्या है देह समुद्वी उद्भवती अस्पी समुद्भ उत्पत्ति कारण है, देह की उत्पत्ति कारण ही तीन गुण को अतिक्रम करके ज्ञानती जन्म मृत्यु जरा दुखे तो जन्म मृत्यु जरा दुख से रहित होकर अमृत अमृत तो तो मुख्य को प्राप्त तो करता है ठीक है गुणान का करके टीका में गुणा कर लेता है टीका में यथोता यथोतान गुणान गुणा क्या है माएपाधि भूतान माया ही उपाधि मायो उपाधि माया रूप उपाधि रूपे उपाधि माया एव उपाधि तदूतान तदापेमी गुणमयी मम माया दुर्त्या माया रूपयी सत्वादीन अनर्थ रूपान सत्वादी गुण जो माया रूप माया रूप उपाधि रूपये अनर्थ उनको अतिक्रमण कर लेता है तीन गुण को दे थी थी जिन से उत्पन्न होते उसका नाम समी उत्पन्न होते देह सम देश समेह सविशनाभवान् गुणा देह के उत्पत्ति करके अविद्यान गुणा जीवन अतिक्रम्य स्थिति योग्याम गुणा अविद्यामक गुण गीतेम करके उसका विशेषण देकर स्पष्ट करते जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा दुखी मुक्त हो जाता है जन्म च मृत्यु जरा च जन्म मृत्यु जरा दुखानी तेर जीवन एवं जीते जी मुक्त हो जाता है ज्ञान हो जाला पर देखता है आत्म स्वरूप है अहम अस्मी वो सर्व धर्म से रहित है शुद्ध है निर्विशेष असंगे ना उसमें जन्म है, है, है। नमी जन्म चैतन्य रूप उसकी जन्म उत्पत्ति नहीं है जन्म नहीं तो कुतो मृत्यु जन्म नहीं तो मरण कैसे जरा मयू जरा चमय जरा है रोग आदि दुख आदि कैसे होगा तो जन्म मृत्यु जरा दुख ये सब देहादि का धर्म है मेरा नहीं ये मेरा जन्म पहले नहीं हुआ था अभी नहीं आगे भी नहीं होगा जीते जी उसे विमुक्त दे। देखता जीवन में विमुक्त जीते जी उसे विमुक्त हो गया देह से रही तो देह में अम बुद्ध है देह में भ्रम तो है तो ज्ञान हो जाता है तो सर्व्यापक सर्वतान सत्य में हूँ सब कुछ मेरे में अध्यस् अध्यस्त के धर्म अधिष्ठान के साथ संबंध नहीं होते हैं अध्यक्ष देह है एक दहनी सब उदय है सब देह में जन्म मृत्यु जरा व्या जो दिखते हैं, वो अध्यस्त के धर्म में अधिष्ठान में साक्षी हूँ उसमें संबंध नहीं तो जीते जी मुक्त हो जाता है जीवन में अभी मुक्त उसके लिए उसको जीवन जीवन मुक्त कहते ज्ञान हो गया जीते जी मुक्त है देखता है देहादि धर्म से विलक्षण है प्रार्ध कर्म तो अज्ञानी को बताने के लिए कहते हैं अज्ञानी ज्ञानी नहीं देखता मेरा प्रार्ध वो तो अपने को व्यापक तो ब्रह्म चिद्र को मानता है उसका प्रारध नहीं प्रार्थित तो सब्ज का शर्य का सर्व सार्थ कर्म ऐसी ज्ञान उसमें आम बुद्धि नहीं करता है इसलिए ज्ञानी अपना प्रारधन मानता है ज्ञान ज्ञान दृष्टि से शुद्ध चिद्रे जन्म नृत्य जरा धर्म अधर्म पुण्यताप सबसे असंग जीवन मुक्त होता है विद्वान अमृतम स्मृति जितेजी मुक्त होता हुआ प्रार्थ कर्म समान पर अमृत विजय कवि प्रत्यक करता है ये वो इस प्रकार मद्भाग मम को प्राप्त करता है विस्तरेण उत्तस्य संक्षिप्त समय ज्ञान से फलम उपस विस्तार से कहा गया समय संक्षिप्त प्रसंग से यहाँ संक्षेपकान उसका फल उपसारण करते मधुराव अधिक मधुर्भ को प्राप्त करता है तों तों तों तों तों सम्यक भी गुणातिक्रम पूर्वक अमृतत्व उत्तम सम्यक ज्ञान का फल है अमृत तमुक्ष गुणा अतिक्रमपूर्वक गुणा नेता अमृतम गुण अतिक्रम पूर्वक अमृत तो का गया इसको सुनकर के, के दिवच्था, दिवच्था करके सुत से लक्षण वक्तव्य प्रकृत विवक्षित प्रश्न उत्था थे मुक्त का लक्षण कहना चाहिए मुक्त है कही उसका लक्षण है प्रकृतम विवक्षा करके प्रश्न आरंभ करते जीवन गुणा अतीत्य अमृतम प्रश्न बीज प्रतिलब्य भगवान ने कहा जीते जी गुणों को अतिक्रमण करके अमृत को प्राप्त करता है तो जिते जी, जी गुणों को अतिक्रमण करके अमृत मुख्य को प्राप्त करता है जो प्रश्न ये सुनकर के ये प्रश्न का बीज कारण है इसको प्राप्त करके अर्जुन ने वाच अर्जुन ने प्रश्न किया ठीक ये व्याख्या सत्तादय गुणा तीन गुण है सत्ता तत्परिणाम भूतान अध्यासान अतिक्रमण उसके परिणाम है भ्रम ज्ञान अध्यासातिक्रांत अतिक्रांत अतिक्रांत कर लेता है हैिन्ह से ज्ञान होता है वक्त गुणातीत का लक्षण सिद्ध्यर्थम पूर्व अनुष्ठयानी गुणातीत का जो लक्षण है जिसके द्वारा गुणातिथ ज्ञान होता है उसको जिज्ञास मुख्य जानकर क्या करेगा सिद्धर्थम पूर्व अनुष्ठ यानी सिद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुणातीत तो होने के लिए पहले अनुष्ठान करना पड़ता है जो ज्ञानी का लक्षण है स्वभावतः स्थित है, जिज्ञासा उसको प्रयत्न अनुष्ठान करना पड़ता है अभी लक्षण इसलिए ज्ञानी के लक्षण कहा गया तो लक्षण के द्वारा परीक्षा करके दूसरे को ज्ञानी पहचानना ऐसा नहीं जो जो लक्षण कह गए ज्ञानी का, का तो लक्षण को अपने में लाने के लिए ऐसे प्रकार कर प्रयत्न पूर्वक धीरे धीरे तब ज्ञान होता है तो पूर्वम अनुष्ठ यानी सिद्धि सिद्धि के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले अनुष्ठान करना पश्चात लब यानी लिंगानी वो लिंग चिन्ह हो जाते ज्ञानी का इसे बिना प्रयत्न ही स्वभाव रहते हैं ज्ञानी तो स्वभावत रहेंगे किंतु जिज्ञास में मुख्य तो प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करना है कहानी कहानी इसलिए पुस्तक चिन्ह किया है जिस चिन्ह से ज्ञानी निश्चित होता है वो चिन्ह हमें हो अतः हम भी ज्ञानी होने के लिए उस वो सब लक्षण धर्म हमारे में तो प्रयत्न पूर्व इसे अभिप्रह से सर्वत्र शास्त्र में ज्ञानी के लक्षण करेगी न केवल लक्षण के साथ दूसरे को पहचान लेना वो कठिन है उससे नहीं जान सकते अपने में लाना है ये इस अर्जुन वाच के लिंगे स्त्री गुणा नेता प्रभो तो कि कथं चंत्र तीन गुणाननपर्त लिंग एतान एक गुणा अतीत हे प्रभु किम लिंग से चिन्ह से निश्चित तो होता है ज्ञात तो होता है ये तीन गुण कातीत किचारचारे किचार कैसे बरा कं तीन गुणात अति गुण कैसे अतिक्रम करता है लिंगे, लिंगे तीन एतान व्याख्यातान को अतिक्रांत तो, तो किस चिन्ह ऐसी प्रभु यथेष्ट चेष्टा व्यापुर उत्तम प्रश्न ज्ञान हो गया यथेष्ट चेष्टा चेस्ट जो ऐसा ऐसा करे कुछ लोग अपने में ज्ञानी तो आरोप करके वो हमारे लिए तो जान बुझे कुछ ना कुछ कर करते लोगों को दिखाने के लिए हमको ज्ञान हो गया हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है यथे चेष्टा की व्यावृति के लिए करते कि मचार ज्ञान होने के पहले शास्त्रीय आचरण करता है और ज्ञान हो गया जान तो जान बुझे के शास्त्रीय आचरण करे ऐसा नहीं और शास्त्रीय आचरण ही करता है तो कैसा किम आचार चेष्टा नहीं है कि को अस्सी आचार्य थी किचार आचार्य कैसा आचार्य ज्ञान से गुण गुणात उपाय से उपतत्वाद उपाय प्रकार ज्ञान से प्रश्नातर वो तो कहा गुणात तो ज्ञान ही होता है जो ज्ञान हो जाते तो हो जाता है गुणात् उपाय से उत्तवाद तो गुणात्य का उपाय ज्ञान ही कह दिया तो फिर कैसे गुणों को अतिक्रमण करेगा इसका क्या अभिप्राय तो ज्ञान से अतिक्रमण करेगा पहले कह दिया इसलिए उपाय प्रकार जिज्ञास उपाय ज्ञान ज्ञान के प्रकार जी जानने की चाहता है किस प्रकार ज्ञान होकर के गुणों का अतिक्रमण करेगा कथम केनच नकार न एतां तीन गुणान अतिवृत किस प्रकार ये गुणों का अतिक्रमण करता है ज्ञान से अतिक्रम तो करेगा किस प्रकार कथम केनच नकार न एतां तीन गुणान अतिक्रम करता है तारा तारा ओम ओण मित्र